बेग सुमय डारी हूं खारी पन हमार सेवक हित कारी मुनिकर हित मम कौतुक होवश उपाय करब मैं सोई तब नारद हर पद सिर नाई चले हृदय अहिमती अज माया ति प्रेरी सुनऊ कठिन करणी तेके मगमहु नगर तेह सतजो जन विस्तार श्री निवास पुरते अधिकार रचना विविध प्रकार, प्रकार। रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय भाई सब संतन की जय सुन मुनि भगवान और कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी सुनो मोह हो है मनता के मुंह किसके मन में होता है कि ज्ञान विराग्य हृदय नहीं जाके जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है वही मोह में पड़ता है तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए ये भी एक सिद्धांत की बात है भगवान का उपदेश एक प्रकार से है ये कहते हैं यदि कोई मोह से बचना चाहता है माया से बचना चाहता है तो क्या करना चाहिए हा? उसको वैराग्य लाना चाहिए उसे विवेक लाना चाहिए परमात्मा का ज्ञान हो स्मरण करे और संसार से विरक्त रहे तो फिर मोह से बचेगा अगर आसक्तियां रही, अज्ञान रहा परमात्मा को नहीं जाना जगत ही जगत देखते रहे इसके विषयों को ही सुखदायी मानते रहे तो ऐसा व्यक्ति मोह में पड़ जाएगा दुखी होगा फिर उसका परिणाम हो उसका इसलिए कहते हैं कि सुनि मुनि मोह कोई मन ताके उसी के मन में मोह उत्पन्न हो सकता है ज्ञान ब्रह्म विराग्य हृदय नहीं जाके जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है अगर कोई व्यक्ति मोह से न बचना चाहे तो उसको कोई ज्ञान वैराग्य की जरूरत तो नहीं है अपने मोह में तो जन्मजात होता ही है मोह को कोई प्राप्त करने के लिए कोई साधन की जरूरत तो नहीं है कोई व्यक्ति कहे हम चाहते हैं कि हमें खूब मोह पैदा हो जाए तो उसमें कोई व्यक्ति को इसके लिए न इच्छा करनी पड़ती है न उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है हर व्यक्ति को अपने आप से मोह प्राप्त है और मोह से ग्रसित है मोह ऐसा है कि हर व्यक्ति की छोटी पकड़े गर्दन दबाए हुए है और वो छोड़ता नहीं यह है कि बस इस मोह से बचने की कोशिश व्यक्ति करता है कि ये मोह से छुटकारा हो बचे तब शांति विश्राम में कोशिश बचने की, की जाती है अब बचने की कोशिश करनी है तो क्या करें तब ये बताया जाता है कि देखो फिर वैराग्य लाओ धर्म का आचरण करो निष्काम भाव कर्म करो वैराग्य भाव लाओ परमात्मा का ज्ञान लाओ परमात्मा की भक्ति लाओ इससे तब तो ये मोह से छुटकारा होगा नहीं तो मोह इसी प्रकार से नचाहता रहेगा तब तो कहते ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा तुम्हें की करे मनोभव पीरा तुम तो विरक्त व्यक्ति हो ज्ञानमान व्यक्ति हो व्रत रत ब्रह्मचर्य के व्रत में तुम रहने वाले हो व्रत का पालन करने वाले हो मत धीर और तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी बुद्धि है दृढ़ बुद्धि है तुम्हारी ऐसे व्यक्ति में तुम ही करो मनोभव पीड़ा तुमको भला ये काम तुम्हे को पीड़ित कैसे कर सकता है तुम मोह में कैसे पड सकते हो काम का तुमने ये विजय प्राप्त कर तो तुम्हारे लिए सहज बात है कोई ऐसे थोड़े तुम काम से पहले पराजित रहे हो बाद में तुम विजय प्राप्त कर ली हो ऐसा कुछ नहीं है वो तो तुम तो काम की विजय तो तुम्हारी है ही है बनी बनाई है तुम ज्ञानी भी हो भक्ति भी हो तुम ब्रह्मचरिय व्रत में भी रहने वाले हो तुमको भला इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो करुणा अन्य दीख बिचारी जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो देखो भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की जब प्रशंसा की नारद जी की तो, तो प्रशंसा की बात हुई यहाँ तक है ब्रह्मचर्य जर व्रतमति धीरा तुमरे तो सुमरन तेम टोह मार मदमान ये सब नारद जी की गुण गाता है प्रशंसा भगवान ने प्रशंसा करने से क्या होता है प्रशंसा करने से जिसकी प्रशंसा की जाती है उसके यदि अहंकार का बीज छोटा सा भी होता है तो वो अंकुरित हो जाता है और फटाफट बढ़ने लगता है हुँ? तो जैसे ही भगवान ने उनको जो प्रशंसा की तो करुणा करुणानदम दीख बिचारी अंकुरिव गर्भ तरु भारी करुणा निधान भगवान ने जब नारद के हृदय की तरफ देखा तो उसमें देखा कि गर्भ तरु भारी अंकुरि गर्भ का अहंकार का बीज जो वो हो वो हो जो पहले बीज था छिपा हुआ वृक्ष बन गया और भारी वृक्ष बन गया जैसे पेड़ को सींचो तो उसमें प, डाले निकले पत्ते निकले फूल निकले फल निकले इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाना हो तो उसकी प्रशंसा करो अहंकार होगा तो प्रशंसा सुनते सुनते उसका अहंकार मोटा होता चला जाएगा वृक्ष की तरह से बढ़ता चला जाएगा अब ये शास्त्र जो बताते हैं बाकी सब देखो संसार में इसी को अवलोकन करो परीक्षण करो सब जगह ऐसे होता कि नहीं होता एक्सपेरिमेंट करके देख लो किसी की प्रशंसा करके देख लो उसका फिर अहंकार बढ़ता कि नहीं बढ़ता अहंकार होगा तो उसका अहंकार फिर बढ़ेगा बड़ा अहंकार फिर उसका दिखाई देने लगेगा व्यवहार में वाणी में उसका समझ में आने लगेगा इसी युक्ति को कभी कभी जो है वो शिष्य लोग और गुरु लोग वो इसको भी इस युक्ति को अपनाते हैं जैसे पार्वती शंकर जी के पास गई तो उनसे ये चाहा कि भगवान शंकर जी भगवान की कथा सुनाए कुछ ज्ञान की बातें करें तो पार्वती जी ने पहले क्या कहा कि हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हो आप तो ज्ञान निधान हो आपके समान महिमा मान कौन होगा आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो आपको तो सारा ज्ञान जितना भी है वो सब हाथ पर रखे हुए आमले के समान है तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते तो पहले प्रशंसा की तो जब प्रशंसा की तो शंकर जी के हृदय में वह ज्ञान आ गया यह ज्ञान तो था ही पहले ज्ञान का मान अहंकार आ गया इस का अहंकार मान लो बुरी बात नहीं है एक ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी जब वो ज्ञान बोलेगा तो उस ज्ञान का जब तक उसके मन में अहंकार उत्पन्न न हो तब तक ज्ञान कैसे बोले इसलिए किसी से बुलवाने के लिए भी पहले उसके मन में अहंकार उत्पन्न करना पड़ता है एक व्यक्ति इसी प्रकार से वो इन्वेस्टिगेटर था पता लगाता था सी आई वगैरह के उसमें तो लोगों के पास जाए तो इसी युक्ति को अपनाता था उससे किसी से जो अपराधी तो नहीं है लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति को जानता है कि ये अपराधी व्यक्ति को जानता है तो पहले उसके पास जाएगा कहेगा की आप तो समाज के बड़े कल्याणकारी काम करने वाले है और आप तो बड़े विशिष्ट व्यक्ति हो हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप जो है वो चाहते हो कि सारा संसार समाज बहुत स्वस्थ समाज बने अच्छा समाज बने और आपको पता रहता है कि कौन भले हैं कौन बुरे हैं ये भी आप सब जानते हो समाज से आपका बड़ा संबंध है ऐसे खुद तो पूछेगा आखिर आप क्या चाहते हो क्या है किस आए ये इसलिए आए कि हम अमुक अमुक वस्तु वस्ती के संबंध में जानना चाहते हैं आप बताइए तो उसके अंदर अहंकार जागृत हो जाए हम सब जानते हैं अब फटाफट बताने लगे वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है बोलने लगेगा तो जैसे कबुलवाना हो तो पहले उसके अंदर अहंकार पैदा करो फिर कबूलने लगे बोलने लगे फटाफट इस प्रकार से ये है ये तो ये युक्तियां संसार में प्रयोग में भी लाई जाती है बहुत लोग जानते हैं इस बात को है कि इस प्रकार से प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा में फिर अहंकार आ जाएगा किसी व्यक्ति से दान लेना हो तो उसके पास प्रशंसा करो अरे आप तो बड़े दानी हो आपने यहाँ भी दान दिया वहां भी दान ये मंदिर बनवाया उधरकारा बनवाई आपने इतना इतना दिया है भाई सब लोग प्रशंसा आपकी कर रहे हैं हम तो आपके पास बार थोड़े से काम के लिए आए हैं मत ग्रा सका चार पैसे की बात तो घोष को जब पहले अहंकार हो के दानी है, तब तो वो तो निकाले आगे के के दान देने के लिए, नहीं दे। तो कैसे तो प्रशंसा से हर कहीं जहाँ देखते हो व्यवहार काल में भी प्रशंसा करने से व्यक्ति का अहंकार उत्पन्न होता है तो फिर उनको जो है भगवान ने जैसे प्रशंसा की इनकी नारदगी तो उनके मन में अहंकार आ गया नारद जी के और अहंकार जो छिपा हुआ था वो बढ़कर के वृक्ष की तरह से दिखाई देने लगा उंकुरु और भारी बोल दिया भारी माना बड़ा भारी वृक्ष बन गया तो कहते हैं बेग सुमय डारी हूं उखारी अब भगवान ने उसी समय निश्चय किया कि हमारे भक्त के हृदय में यह अहंकार रूपी वृक्ष जमे आवे कुछ अच्छी बात नहीं है इसको उखाड़ फेंकना चाहिए जिस हृदय में अहंकार का वृक्ष जमरा रहता है वही फैलता रहता है तो पुरुष में फिर भगवान उस हृदय में बास नहीं कर सकते तो भगवान ने कहा ये तो हृदय हमारे भक्त का हृदय है वहां हमें बास करना है तो अहंकार नहीं रहना चाहिए तो भगवान ने उसको नारद जी के हृदय के अहंकार को उखाड़ फोंकने का संकल्प किया और पन हमारे सेवक हितकारी भगवान कहते हैं कि देखो ये तो हमारी प्रतिज्ञा है कि अपने सेवक का जो हित होता है वही हम करते हैं ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पन हमारे सेवक हितकारी भगवान से अगर कोई व्यक्ति मांगे और कोई ऐसी वस्तु मांगे जो भक्ति के लिए हानिकारक हो वो मांगे जैसे किसी व्यक्ति के पास धन तो खूब वैसी है लाखों उसके पास संपत्ति है पचासों लाख करोड़ों संपत्ति उसकी है और वो भगवान से कहे भगवान हमें दो चार करोड़ और दे दो तो भगवान अब जानते हैं कि इसको ज्यादा अगर ये हमारा भक्त और हमी से धन मांगता है तो इसके पास इतना धन पहले ही है जिसका कि ये सदुपयोग नहीं कर पा रहा है अगर हम इसको और अधिक धन दे देंगे तो इसकी समस्या और अधिक बढ़ेगी तो ऐसे व्यक्ति को भगवान मांगी हुई वस्तु नहीं देते बल्कि उसके पास अगर बहुत आवश्यकता से अधिक धन है तो भगवान उसका हरण कर लेंगे क्यों कि अब उसका जो है वो जो धन जो उसके लिए एक दुखदाई समस्या बनी हुई थी उसके सिर का भार बना हुआ था उससे हल्का करेंगे ये भक्त का इसी में हित है तो भगवान कहीं हरण करते हैं कहीं वरण करते हैं कहीं तरण करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन कहाँ किसकी आवश्यकता है वो देखते हैं कहीं कहीं किसी के हरण कर लेने में भी कल्याण है तो वहां हरण कर लेते हैं कहीं किसी किसी व्यक्ति को कुछ और देने में ही कल्याण है तो उसको उसको उसी प्रकार से देते भी सभी कार्य करते लेकिन भगवान का भक्त हो तो ये ये डिसाइड भगवान करेंगे कि भक्त का किस में कल्याण है भक्त इस बात को नहीं समझ सकता ये आगे चक्कर के कई कथाओं में इस प्रकार से आता है भगवान अपने भक्तों से कह देते हैं जैसे सुतीक्षण मुन इत्यादि से उनसे कह देते हैं कि वरदान मांगो तुम क्या चाहते हो तो भक्त कहता है भगवान हमने तो कभी वरदान आज तक मांगा नहीं और ये भी पता नहीं लगता कि क्या भला है और क्या बुरा है आप ही को जो अच्छा लगता हो है वरदान दे दो जिससे हमारा कल्याण हो तो मनुष्य प्राणी सब जान ही कितना सकता है कि हमारा किसमें कल्याण है किसमें कल्याण नहीं है वो अज्ञान के कारण से जहाँ कल्याण नहीं है उसी को कल्याण माने रहे हो सकता इसलिए भगवान यह है वो क्या करते हैं कि हमारे सेवक हितकारी अब देखो भगवान अगर नारद जी भगवान के भक्त हैं तो भगवान का ये काम नहीं है कि नारद जी के अहंकार को सुरक्षित रखें और उनके अहंकार को ठेस न पहुंचाएं संसार में व्यवहार में चतुरलो क्या करते हैं अहंकारी व्यक्तियों से भी पाला पड़ता है तो उनको क्या करते हैं उनके अहंकार उनके प्रशंसा तो उनकी कर देंगे और उनके अहंकार को बढ़ाते तो रहेंगे लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे तुम तो अहंकार पैदा हो गया इस तुमको छोड़ो या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उसका अहंकार उसके ऊपर आघात लगे चोट लगे और वो व्यक्ति तिलमिलाए ऐसा काम नहीं करेंगे तो संसारी व्यक्ति तो अपनी रक्षा देखता है कि अगर हम इसके अहंकार के ऊपर चोट करेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी झगड़ा फिसाद हो जाएगा इसलिए इसके अहंकार के ऊपर चोट मत पहुंचाओ इसके अहंकार को बढ़ने दो उसकी और प्रशंसा कर दो हाँ तुम तो बहुत ज्ञानी हो हाँ तुम तो बड़े बुद्धिमान हो हाँ तुम तो बहुत सब कुछ हो ऐसे करके उसको बोलते रहते हैं ये संसारी लोगों की बात है लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते संसारी व्यक्ति तो अपने स्वार्थ की वजह से दूसरे लोगों के अहंकार का समर्थन करता रहता है कि हमारी अपनी बचत बनी रहेगी झगड़ा हमारा नहीं होगा हम उससे लाभ उठा लेंगे इस कारण से ऐसा करते हैं लेकिन भगवान जो है नारद जी के अहंकार के विनाश करने के लिए निश्चय करते, है। करते हैं कि इनके अहंकार हम विनाश कर देंगे चाहे हमारी हानि हो भगवान कहते हैं भगवान को ना आखिरकार नारद जी ने साप दे दिया तो उस साप को भगवान जानते हैं कि नारद जी गुस्सा होंगे तो साप भी दे सकते हैं तो उस साप को तो भी भोगने के लिए भगवान तैयार है लेकिन नारद जी के अहंकार को नहीं रहने जाते तो कहते हैं पन हमारे सेवक हितकारी मुनिकर हित मम कौतुक हो इसमें मुनि का हित तो होगा और हमारा कौतुक होगा भगवान का कौतुक क्या भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। नारद जी साथ दे देंगे तो बस यही तो होगा कि एक बार एक कल्प में भगवान को उतार लेना पड़ेगा तो ये भगवान का कौतुक है चलो साथ दे दिया तो कोई बात नहीं नारद जी के साथ के दिखाई देता नारद जी ने भगवान को साथ दे दिया तो एक बड़ा कठिन काम हो गया बड़ी समस्या भगवान के लिए पैदा हो गई भगवान कहते हुए हमारे लिए कोई समस्या नहीं हमारे लिए तो ये सब फेक है हमारा तो कौतुक है माशा है चलो हमें एक बार यही लीला करेंगे जैसे नारद जी चाहते हैं नारद जी उस भगवान उसको बुरा नहीं मानते नारद जी के साथ को भी ये मानता का लक्षण व्यक्ति भी मनुष्य भी जब महान व्यक्ति हो जाता है तो अनुकूल स्थित प्राप्त हो चाहे प्रतिकूल स्थित पार्थ किसी से किसी भी स्थिति से वो आक्रांत नहीं होता उसके अधीन नहीं होता वो सब परिस्थितियों से ऊपर ही रहता है लाभ हुआ तो भी प्रसन्न हान हुआ तो भी प्रसन्न उसकी प्रसन्नता में लाभान से कुछ बिगड़ता नहीं उसकी अपनी प्रसन्नता एक साथ बनी रहती कोई मान करे अपमान करे लेकिन उसकी प्रसन्नता एक समान बनी रहेगी ये महानता के सूचक है और अगर किसी ने प्रशंसा कर दी खुश और अगर किसी ने निंदा कर दी तो दुखी तो ये तो व्यक्ति की तुच्छता है हीनता है बिचारा इतना जरा सा कमजोर है कि बस उसमें जरा सा झोंका इधर को उधर लगा तो उतने ही में उसका जो गड़बड़ा गया स्थिति उसकी स्थिति बिगड़ गई इसलिए धीरे धीरे करके जैसा शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का विकास करे आंतरिक उन्नति करे अपने आप को शक्तिशाली बनावे और जो परिस्थितियां बाहि परिस्थितियां हैं उनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें उनका प्रभाव न पड़े आधी तूफान चले शांति हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो उन परिस्थितियों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने दे उनसे भी ऊपर रहे अपने आप ये स्थिति इस प्रकार की वो भगवान इसी प्रकार से कहते हैं कि ये कि मुनि का रहित मम कौतुक तो होई संसारी व्यक्तियों के लिए तो भगवान के लिए एक बसाप जो है नारद जी का साफ बहुत बड़ी समस्या बन गया और फिर लोग बाग कहेंगे कि भगवान को भी विचारों को अवतार लेना पड़ा और उसके बाद वनबन घूमना पड़ा और इतना दुखी होना पड़ा तो वो जो अपने कहते हैं ऐसे लोग बात उनको अपनी स्थिति को देखते हुए कहते हैं क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पड़ जाए तो ऐसी दुखी हो जैसा वो वर्णन कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए कोई दुख की बात नहीं भगवान चाहे राज सिंहासन पर बैठे चाहे फूलों की सयाह पर सोएं और चाहे कठिन भूमि के ऊपर धूप में और जमीन पर गर्म पड़े रहें, उनके लिए दोनों स्थितियाँ एक समान है उनके लिए कोई जो वो हो सुख दुखी की ये, ये स्थितियां उनको सुख दुख नहीं देती उनसे वो प्रभावित नहीं होते इसलिए कहते हैं कि तब नारद कर पद शरनाई और चले हृदय अहमित अधिकायी तब तो नारद जी वहां से नारद जी से भगवान की भेंट वार्ता हो गई नारद जी ने भगवान के दर्शन कर लिए उनको प्रणाम किया तब नारद हरिपद से नी भगवान के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया अब ऊपरी दृश्य से कोई देखे तो देखो भगवान आए नारद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम भी करते हैं लेकिन फिर भी नारद की दुर्दशा हो ये तो बड़ी खराब बात है आगे नारद की दुर्दशा दिखाई देता है तो अब ये देखो लौकिक देखो तो ये नारद की दुर्दशा है लेकिन दुर्दशा नहीं है नारद जी का ये उपचार है वो नारद के अंदर जो ये है अहंकार का जो रोग पैदा हो गया वो भगवान जो है उसको डायग्नोज कर लिया कि इनके अहंकार रूपी रोग पैदा हो गया है अब इसकी इसकी दवा इलाज करनी चाहिए तो इलाज होता है एक जगह चल करके आगे कहते हैं तुलसीदास जी लिखते है कहते हैं जैसे की कि किसी जैसे माँ है उसका एक बच्चा है और बच्चे को हो गया फोड़ा तो फोड़ा हो गया तो बच्चा रोता है दर्द होता है उसको तो बच्चे के दर्द से माँ को भी दुख होता है कि बच्चे को इतना पीड़ा हो रही है तो वो भी बिचारी दुखी होती है बच्चे के दुख से तो मास्टर क्या करती है डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कहता है इस फोड़े को तो चीरना पड़ेगा तो माँ को बड़ा और भी ज्यादा दुख होता है लेकिन उस दुख को माँ सहन करते हुए बच्चे के फोड़े को डॉक्टर से चिरवा देती है बच्चा भी रोता है और माँ भी रोती है लेकिन फिर भी थोड़े का ऑपरेशन फिर भी करवा देती है क्यों? कि अब उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाए थोड़ा ठीक हो जाता है फिर उसके बाद फिर से बच्चा तो होता है माँ भी खुश हो जाती तो इस प्रकार से जब रोग के निवारण करने के लिए ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जैसे ऐसे करके नारद जी के हृदय में जो अहंकार का जो वृक्ष उत्पन्न हो गया अब भगवान उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो एक प्रकार का ऑपरेशन है यह भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि इसका अहंकार पैदा हो गया और फिर उसको जो है उसको उखाड़ने के लिए भी भगवान को संकट में पड़ना पड़ता है और नारद जी को लिए भी कष्टकारी बन जाता है जब अहंकार दूर होता है नारद जी का तो नारद जी को तकलीफ होती है उसमें फिर। लेकिन एक बार तकलीफ सह लेते हैं अहंकार दूर हो गया तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गई रोग दूर हो गया इसलिए तब नारद हरिपद शिर नई और चले हृदय अहमियत अधिकाई नारद जी जो हो चले और उनका अहमियत अधिकाई अब भगवान के पास लौट करके आए तब तो इनका अहंकार और बढ़ गया अब देखो नारद जी भगवान शंकर जी की शिक्षा में और भगवान नारायण के मिलने पर नारद जी के जो बात हुई इन दोनों में कितना अंतर है शंकर जी ने नारद जी से ऐसे बात किया मानो कि नारद जी को खराब बात लगी और उपदेश दिया उनको नारद जी को अच्छी बात नहीं लगी लेकिन सही बात शंकर जी ने कही अगर उसी वक्त नाराजी मान लेते उनके बात तो आगे चल करके ये संकट न होता लेकिन भगवान ने देखा कि इस प्रकार के उपदेशों से काम नहीं चलता शंकर जी ने उपदेश दिया नाराजी कौन माने किसी से कोई किसी से कहो कि भाई तुम अहंकार तुम अपने अहंकार को छोड़ो तो कौन छोड़ने को तैयार होता कोई मानता नहीं ना अपने आप को अहंकार मानता ना अहंकार छोड़ने को तैयार होता अब क्या करो कहा कि उसका भगवान जैसे उपचार करते हैं किस प्रकार से उपचार करो उसका अहंकार करो तो भगवान की अप्रोच दूसरे प्रकार की है शंकर जी की अप्रोच दूसरे प्रकार की है भिन्न भिन्न प्रकार की चाहते दोनों है कि अहंकार ना हो शंकर जी भी चाहते हैं कि नारजी के हृदय में अहंकार ना रहे और भगवान भी चाहते हैं कि नारजी के अहंकार ना रहे लेकिन शंकर जी उपदेश के द्वारा अहंकार को दूर करना चाहते हैं और भगवान नारायण उसका ऑपरेशन करके दूर करना चाहते हैं काट छाँट के बगल कर दो ये कहते हैं फिर क्या होता वहां से चले हृदय अहमद अधिकारी पहले कह आए हैं काम जिता अहिमित मनमाही नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया तो बड़ा अहंकार हो गया था और यहाँ का कहते हैं चले हृदय अहिमित अधिकारी वो अहंकार मानो और बढ़ गया है मान भगवान की प्रशंसा के कारण से अब नारद जी जिस अहंकार को लेकर के यहाँ से चले हैं तो पहले शंकर जी ने उपदेश दिया तो वहाँ अहंकार था जरूर लेकिन अहंकार शंकर जी के उपदेश से बढ़ने नहीं पाया था उस अहंकार के लिए अनुकूल वातावरण अनुकूल सीजन नहीं मिला था कि उसकी सिंचाई होती और उसको ठीक ठीक खाद पानी मिलता तो उनका अहंकार बढ़ता वो शंकर जी ने नहीं होने दिया अहंकार बढ़ने नहीं दिया लेकिन जब विष्णु भगवान के पास आए इन्होंने प्रशंसा की तो उनके अहंकार रूपी वृक्ष को खाद पानी मिल गए और खूब अहंकार बढ़ गया तो नारद जी खूब अहंकार ले करके वहाँ से निकलते हैं क्षीर सागर से आगे चलते हैं तब तो क्या होता है श्री पित्जी माया तब प्रेरी तब भगवान ने अपनी माया हाँ, प्रेरी प्रेमी मारे माया फैलाई उन्होंने माया को मैंने आदेश दिया तो माया फैलने लगी श्रीपति <coughs> श्रीपत्ज माया तब प्रेरी और सुनो कठिन करनी ते ही केरी अब कहते हैं कि सुनो उसकी कठिन करनी <coughs> माया बड़ी कठिन है अब वो उसकी कथा माया की कथा सुनाते हैं देखो माया क्या क्या लीला करती है तो अब यहां से ये भी पता चलता है कि माया का स्वामी परमात्मा है परमात्मा के बिना माया कुछ नहीं कर सकती <सथियों> माया का प्रेरक परमात्मा है प्रेरक मान प्रेरणा की शक्ति प्रेरणा का चेतन तत्व तो जो है वो परमात्मा ही है परमात्मा चेतना ही किसी को प्रेरणा दे सकती है इसलिए परमात्मा चेतन तत्व तो होने के कारण प्रेरणा देने वाले है और माया जड़ है जड़ वस्तु अपने आप से कोई कार्य नहीं कर सकती इसलिए माया में भी अगर कोई कार्य करने की सामर्थ्य है तो चेतन शक्ति परमात्मा के कारण से है लेकिन माया जो कुछ कार्य करती है जल माया जो कार्य करती है उसकी कार्य भी बड़ा कठिन कार्य है उस माया का तो कहते हैं कि सुनो कठिन करनी तेकेरी केरी मगमह नगर तेही सत योजन विस्तार स्वयोजन का उसने एक नगर बना दिया माया ने कैसे नगर बना दिया तो माया के माने कोई एक स्त्री थोड़े है कि माया को प्रेरित किया तो वो स्त्री गई उसने नगर बना दिया ऐसे नहीं है जैसे व्यक्ति रात्र में सोता है जीव मनुष्य सोया रात में तो उसने सपने का विस्तार कर दिया तो सपने का कैसे फैल गया सब कैसे बन गया सब जैसे स्वप्न बन जाता है व्यक्ति के अंदर वो माया करते ही स्वप्न है हर व्यक्ति के अंदर जो वासनाएं हैं जो संस्कार है वो माया का कार्य करती एक अंश माया का हर जीव के अंदर विद्यमान है और जैसे जीव के अंदर सपने की रचना कर देने वाली माया विद्यमान है इसी प्रकार से बाहि जगत की रचना कर देने वाली ईश्वर की माया है दो तरह की माया एक जीव की माया जो जीव के भीतर बाहर रचना करती है और जीव को चारों तरफ से घेरे रहती है उसको नचाती रहती है और एक माया ये बाहि जगत की जिसने ईश्वर ने रचना कर रखी तो भगवान ने माया को प्रेरणा दी तो समस्ती माया उसको प्रेरणा दी तो उसने एक नगर बना दिया और नाराजी उस नगर के पास पहुंचे जाकर के विरिचे मगमान नगर विस्तार एक बहुत सुंदर नगर सतयोजन विस्तार के मैंने बहुत बड़ा नगर बना दिया 100 योजन का 100 योजन के माने 400 सौ कोष का बना दिया बड़ा भारी इतना बड़ा तो अभी आजकल भी 400 सौ कोष का तो न्यूयॉर्क भी नहीं होगा उससे भी बड़ा बना दिया और फिर कहा कि श्रीनिवासपुर ने अधिक रचना विविध प्रकार <coughs> श्रीनिवास अब उसकी रचना भी रचना भी बहुत सुंदर श्रीनिवासपुर माने बैकुंठध राम थे वैकुंड धाम में जहाँ भगवान नारायण स्वयं वास करते हैं वो बड़ी विचित्र रचना है बहुत सुंदर सुंदर सब स्वर्ण इत्यादि के सब बने हुए सब बहुत अच्छे बगीचे बहुत अच्छे भवन बहुत अच्छे लोग सब तो जैसे वो है तैसे ही उस रचना बनी तो वो नगर भी उससे उसी प्रकार से श्रीनिवासपुर से अधिक रचना हम्म उससे कम नहीं ज्यादा ही सुंदर रचना बना दी तो अभी तो नारद जी जहाँ श्रीनिवासपुर से आई रहे थे जहाँ भगवान थे वहां से आ रहे थे तो वहां की रचना तो ये देखते ही रहते थे जाते रहते थे लेकिन अब जो है एक जो उससे भी सुंदर नगर जब बना दिया तो नारद जी को आकर्षण हो के ऐसा नगर तो हमने आज तक नहीं देखा ऐसा तो वैकुंड धाम भी नहीं है ऐसे तो, नगर में तो भगवान भी बास करते हैं वो भी इतना सुंदर नहीं है तो नारद जी को आकृष्ट करने के लिए इतना सुंदर रचना बना दी गई अब नारद जी उसको देख करके उस नगर को जैसे देखते है नगर को तो उस नगर में ही चल देते हैं उसी में प्रवेश नगर देखते हैं जा करके अब नगर में क्या क्या दे, दिखाई देते हैं कैसे मनुष्य हैं कैसी सड़कें हैं कैसी सवारियां हैं कैसे क्या हैं वो सब नारजी देखते हैं तो बड़ी विचक दिखाई देती हैं एक से एक सुंदर दिखाई देती हैं उनका सबका वर्णन अफर देखेंगे अगली बार <coughs> अब यहाँ लौटेंगे पांच तारीख को छह तारीख से दो चार दिन आगे करेंगे पांच को आ जाएंगे छह सौ न्या्य स्पृह रघुपते सत्यं सुमदी च बदवान्निला भक्ति प्रयच रघुपुव निर्भरासी काोषरहित क्रीराम जय राम जय जय रा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 jay ram jay jay ram